आतंजल योग प्रदीप सठ दर्शन समन्वय सांख्य दर्शन में पुरुष का बहुत्व सांख्य दर्शन में जहाँ इस विषय का वर्णन किया गया है अब उस पर प्रकाश डालते हैं जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत जन्म आदि व्यवस्था से पुरुष बहुत है अर्थात जन्म मरण सुख दुख सब अंतकरण सत्व चित्त के धर्म है और अंतकरण अनंत है इसलिए अंतकरणों की अपेक्षा से पुरुष में बहुत्व तो माना जाता है यह उपाधि भेद है जैसा कि अगले सूत्र में बतलाते हैं उपाधिभेदेप्येक से नाना योग आकाश से व घटाधि भी भेद में भी एक का नाना प्रकार का प्रतीत होना होता है आकाश के सदस्य घटादिकों के साथ अर्थात एक ही आकाश नाना प्रकार के घटादिकों के साथ उपाधि भेद से उन घटाधिकों जैसा भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है इसी प्रकार एक चेतन तत्व अंतकरणों की उपाधि से बहुत धर्म वाला प्रतीत होता है उपाधिर्भिद्य न तो तद्वान उपाधि का भेद होता है परंतु उपाधि वाले का भेद नहीं होता है अर्थात बहुत्व केवल उपाधि रूप अंतकरणों में है न कि पुरुष के वास्तविक शुद्ध चेतन स्वरूप में विज्ञान भिक्षु ने सूत्र 150 को पूर्व पक्ष में और सूत्र 151 को उत्तर पक्ष में रखकर अंतःकरणों के उपाधि भेद से पुरुष में बहुत्व सिद्ध किया है जो हमारी तत्व समास के चौथे सूत्र पुरुष की व्याख्या से अविरुद्ध है जिसमें व्यस्टि अंतकरणों के संबंध से जो पुरुष की संज्ञा जीव है इसमें बहुत्व तो बतलाया गया है एवमेकत्व परिवर्तमान से न विरुद्ध धर्माध्यास इस प्रकार एक आत्मा चेतन तत्व मानने से उपाधि वाले का विरुद्ध धर्म वाला भान न ना होगा नाना प्रकार के धर्मों अर्थात सुख दुख आदि का भान होना केवल अंतकरणों के उपाधि में घट सकता है न कि निर्विकार शुद्ध चेतन स्वरूप में अन्य धर्मत्वे नारोपात तत्सिद्धिवात्थ अन्य के धर्म होने पर भी एक होने के कारण आरोप करने से उसकी सिद्धि नहीं है जन्म मरण सुख दुखादि आत्मा के धर्म नहीं है अंतकरणों के धर्म उसमें आरोप किए गए हैं इससे आत्मा के वास्तविक शुद्ध स्वरूप में बहुत तो नहीं सिद्ध होता है यदि कहो कि पुरुषों को बहुत मान्य में अद्वैत श्रुतियों से विरोध आएगा तो उसका समाधान इस प्रकार है नाद्वैत श्रुति विरोधो जाति परत्वात् ये श्रुतियाँ जाति परक हैं अर्थात शुद्ध चेतन तत्व अर्थ पुरुष के सत्ता मात्र आत्म स्वरूप का निर्देश करती है इसलिए जीव अर्थ पुरुष को अंतकरणों की अपेक्षा से जन्मादि व्यवस्था से बहुत मानने में उनसे विरोध नहीं हो सकता यहाँ जाति से मनुष्य पशु आदि जैसी जाति जिसके अंतर्गत बहुत से व्यक्ति होते हैं अभिप्राय नहीं है किंतु सत्ता मात्र शुद्ध चेतन तत्व से जो सदा एकरस और समान रूप है अभिप्राय है जो व्यक्तियों के भेदक दिशा काल नाम रूप आकार और गुणों के परिणाम से परे है जिस प्रकार वेदांत उपनिषदों में चेतन तत्व दो प्रकार शुद्ध पर निर्गुण और सबल अपर सगुण रूप से वर्णन किया गया है सबल स्वरूप के व्यक्ति रूप से विश्व तेजस और प्राज्ञ और समस्त रूप से विराट हिरण्य और ईश्वर संज्ञा की है इसी प्रकार सांख्य और योग में प्रतिबिंबित चेतन तत्व की व्यष्ट रूप से पुरुष संज्ञा है और समृष्टि रूप से हिरण्यगर्भ पुरुष विशेष और ईश्वर संज्ञा है इस व्यष्ट रूपेण प्रतिबिंबित पुरुष संज्ञक चेतन में बहुत्व तो संज्ञा है न कि शुद्ध चेतन तत्व में जो कि तदाकार एक समान रूप है इसी को अगले सूत्र में और स्पष्ट करते हैं विदित बंध कारणस्य दृष्ट्या तद्न तदरूपम जिसने बंध का कारण अविवेक जान लिया उसकी दृष्टि में सब पुरुषों की तदरूपता समान रूपता है